गायन्ति त्वा गायत्रीणः अर्चन्ति अर्कं तवा शतक्रतो पुंशम् उदवं ये मेरे सम्मान्यविद्वद्गण धर्मप्रेमी सज्जनो मातृशक्ति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 आचार्य की उन्नति चाहें और वो भी सत्य का व्यवहार करें यद्य आपने वैदिक परंपरा के नियम पढ़े होंगे पाठ भी होता होगा सह इसमें वाँच बातें सह नुनक तु सहय करवा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 अब एक अंश है व्यक्ति साधन संपन्न और उस और ले तो आध्यात्मिक योग का विज्ञान उसको समझना चाहिए कि चाहे वो लौकिक सुख हो सुख साधनों हो चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान ईश्वर का आनंद हो दोनों प्रकार के सुख साधनों स्पर मिलके दोनों का सेवन करें। सुक और का मिल करके सेवन करें करें और का इसके सेवसाधनोर में ऐसा जानना चाहिए कि प्राय व्यक्ति ध्यान न देतो अपनी अपि उन्नति की बात सोचता है हैर आचार्य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 आत्मा का बल मन का बल सब प्रकार का बल आचार्य शिष्य मिलकर के बढ़ाएं तेजस्विना ना उनका पढ़ा लिखा तेजस्वी अर्थात वो स्वयं अच्छे प्रकार से विद्या को समझते हैं फिर उसको विद्या को पढ़ाते हैं उस विद्या को उतारते हैं उस विद्या को करते हैं। उस विद्या विद्या को करते करते हैं हैं का उपदेश और पांचवी बात है माँ विदा वही परस्पर एक दूसरा दूसरे से द्वेष न करें कभी कभी घटनाएं ऐसी होती यद्यपि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 आप अपने घरों में देख सकते उन के कोई योगा भ्यास, कोई संध्या नाम की चीज प्रति श्रद्धा नहीं कोई कुछ भी नहीं सिखाया जाता एक आध घर को छोड़ो कोई लाखों में हो कुछ नहीं है विद्या के क्षेत्र में विद्या के क्षेत्र में बालक बालिकाएं जो पढ़ के आते हैं आज विद्यालयों में वो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 और जानते भी, कहते भी कहते कुछ, किनी घर जानी वाले, समाज वाले को, को छोड़ महने व्यक्ति छोडि दिमाग है, कि आज आज मुझे देश देश के लिए क्या करना चाहिए, चले सन्तरक युद्ध, चल युद्ध उभर आ सकता अति शक्ति बैठी विरोधि योजना और यदि वो ध्यान देते होंगे तो समझ रखना उनके दिमाग में होगा जो होगे समन्गि गुलाम गुलामराधीन भारत रहा था उनके दिमाग में हो कभी-कभी आती हो तो अर्थात् वै स्थिति आने वी यदि वही स्थिति आने मे दे न आ इतना देश इतना इचित्र व्यक्ति देशे लेचे तमि हे लूटा जाता ह पीटा जाता है, गुलाम बना लाखो मिके दिमाग बा बैठिना मतलको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 साथ -साथ जी, आप अय ब्रह्मचारी अधिक और आपको तो थोड़े दिन हो और कौन है नयों में से एक आप हैं और एक आप हैं आप कितने अच्छा और आपका आपको गंभीर आध्यात्मिक विषय सुनाया गया कई दिन तक सुनाया आपने समझा होगा आप समझ रखना जो व्यक्ति को सुनता, समझता, पढ़ता, पढ़ाता, और और वो वो मन में ये सोचता हो मैं योगी परोपकार की बात कुछ विशेष नहीं सोचता जीवन है, अपनी विशेष प्रयास परोपकारा कर स्थिति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 कारण बिना ईश्वर की सहायता के आगे बढ़े तो विशेष सहायता के पात्रता के आधार पर कोई व्यक्ति योग्य नहीं बनता अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता दोहराओ क्या समझ में आया उसी को तो राधो मैंने सुनाया वो दौराएंगे तो कुछ संस्कार बनेगा कुछ याद हो जाएगा ये माता वृद्धा बे बोले ते अहं नी आयि सुना माता बता अटना कोता उपदेशते सुनाय क्या माता सूज बूज इ उत्पन् इो तो, तो, तो।, तो, तो उत्पन जली से जली इसके इसके तैयारी कर लो, अब अब अब इतना इतना इतना हो हो हो गया, गया, गया सबको सबको नहीं प्राय, सब नहीं, सब नहीं ले रहा अन्म कु हा शरीर कु मिला हमको शरीर मिलने के पश्चात् क्या करना चाहिए था तो क्या आपने वो जो बात थी साक्षात्कार न समर् शीर आदिवर्त व्यक्ति निष्कर्म की का पालन प्राप्ति के लिए ही अपने कामों को करता तब पालप्राप्ति विशेष का उपकार समाज राष्ट्र का उपकार य विश्वमागता पूरे विश्वी करणा पूरे विश्व, को सुखी करना है। पूरे विश्व को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 और इन को भावनाओं आप इ भावना की निष्कना परोपकार देश का भी भला नहीं कला नीति व्यक्ति विचारधारा मान्यता गलत बन गई गलत बनने का परिणाम हानि परिवार समाज राष्ट्र हानि जायी दिमाग ये काम कर्ता हैक्तिगत भला क लो आगे बाडासाति थो जाति दिमाग च जातिवाद परिवाद संकुचित समाजवाद इ भूल ईश्वर व्यवहार करना आ व्यक्तियों के साथ व्यवहार आगे बढ़ो तो और गहराई में चलो अपने शरीर इंद्रियां आत्मा इव क्याराव स्वयं उचित व्यवहार दोहराओ क्या स्वयं के साथ, साथ उचित व्यवहार क्या, क्या होगा कौन बताएगा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 यहां से, अब अपने साथ रहने वाले गुरु और फिर माता पिता और फिर अपने सा पठने वे विद्यार्थी समाज साथ व्यवहार आगे बढ़ो तो ये बहो तु मनुष्यो व्यवहार पशुओ का एक भाग पशु के साथ उचित व्यवहार आपने कभी देखा हो एक तांगे पे जोड़ते हैं हैं ना घोडा ताङ्गे पोडते कते उसमें घोडा जोडता पाछ सा बैठ सकते थे अण्डे और आेत मे बैलो से हल चलते और सीं उप हिलिया अलग अलग दिखरी ऐसे चलते बेचारे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 और उस पर बैठे वासुदेव जी और रणसिंह जी बैठे हैं और कौन कौन इनको भी तो कुछ पूछताछ करनी चाहिए ब्रह्मचारियों से तो पूछते हैं, क्यों जी वासुदेव जी आपसे पूछो ये बताओ आप ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करते हो या नहीं करते पचास प्रतिशत भी नहीं करते होंगे हो सकता है पांच दस के आस कुछ हो माताओं में से कौन बताएगी जो ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करती है अभी बोलना ही नहीं क्या हो जाता चुप बैठी रहेंगे और घरों में कोई चर्चा आ जाए ना ऐसी तो वहां खूब लड़ाई करेंगे और दूर दूर तक सुनाई देगी लड़ाई <laughs> सबकी बात नहीं है सब एक जैसी नहीं होती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 ईश्वर कारणे व्यापक है हम जो बहु गम् सोचे मन कार्य वाणि ईश्वर दिनभरी कर्तित व्यवहार और थोड़ा थासा अंश हम दैनिक जीवन में व्यक्ति कोपि का अपने सुख के लिए करता है वो उन को करता हुआ यदि ईश्वर की उपासना तु ईश्वर उचित व्यवहार वही व्यक्ति व्यवसाय व्यापार परिवार के कार्य करता हुआ यदि वो ईश्वर की उपासना मन नहीं रहता लौकिक पदार्थों की उपासना करता तो यह ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार अब ईश्वर में कितनी सहन शक्ति होगी कल्पना करो कितनी स... नहीं तो वो दुखी होगा दो ही पक्ष है या तो सुखी रहे तो कितनी सहन शक्ति होगी इसमें क्यों जी बोलो काल से का का बनाना, पालन करना, चलाना, हमको सारे देना, देना, वेदों का देना, और बना पर पदारा बा व्यता सह शक्ति सहनशक्ति सोचने लगे अग्रि सृष्टि मत बना अभिलो जट। <laughs> ये इ दिमाग ठका मनुष्य जैसा व्यक्ति हो ईश्वर हो थोड़ा सा प्रकोपित होकर के अभी मारो काटो इनको पर दो <laughs> इसलिए आप क्या प्रार्थना करते हैं सहो असी सहो मई धेही कितनी सहन सकती है अर इस विद्यार्थी को धमकाओ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 जीवन, इदी आपने इदी से लाखो करोति लोटा अवसर यदि आये अरबच्छ लाख कुच हगेना इ मरना जीना मरना जने उल्टे का ईश्वर दुर्बुद्धि व्यक्ति हुजे प्राप्त मनुष्य जन्म आये अब तक यह कोई काम नहीं कर रहा मुझे प्राप्ति के फिर भी वह कर रहा है ईश्वर आपने सुना होगा नहीं फिर सुन लो मैं नहीं पढ़ा होगा किसी ने गुणकर्म स्वभाव के अनुरूप जो बात है उसी का नाम धर्म है क्या समझ में आया दोहरा दो जो हमारा आचरण है जो कुछ है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 साथ व्यवहारना ईश्वर आज्ञा कूप ईश्वरी वै व्यवहार ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप हो इसलिए अनुूप बातों को याद रखना भाव महर्षि दा सरस्वती जी का पृथ्वी से लेकर ले परमेश्वर प्राप्त कर उनसे उपकार लेना विद्या है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 परिवार समाज के साथ अनुचित व्यवहार किया दूसरे राष्ट्रों के साथ अनुचित व्यवहार किया इसलिए सारे दुखी है और औरों को दुख दे रहे हैं ये ये और यदि आत्माएं और भौतिक पदार्थ भौतिक विज्ञान सबको साथ रखते और सबसे उचित व्यवहार करके अपना और समाज का भला कर सकते तो अब बिना <coughs> सम्मान्य विद्युत गण उपस्थित सज्जनों मातृशक्ति ऋषियों ने इस बात को कहा कि एक ऐसी स्थिति है अवस्था है जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि प्राप्तम प्रापणीय यह भी व्यक्ति अनुभव करता है कि ज्ञातम ज्ञातव्यम ब्रह्मचारियों से पूछा जाता है कि क्या ऐसी कोई स्थिति होती है या वैसे इस अवस्था को प्रत्यक्ष किए लिख दिया गया है हाँ जी कौन आप बोलेंगे जचती है ये बात या नहीं हाँ जी बोलो कैसे है आधार क्या इसका? वही केति ह्यालो ने जो लिखा है तो में कैसे गर्दन पता दक्षिण गर्दन ऐसे पता नहीं चलता ये कर रहे हा या ना बोलो जी ये बा वैसे कुछी है सिद्धान्त Hmm? में भी hmm. अच्छा प्राप्तम में ऐसी क्या होती है वो ये कहता है प्राप्त करना था सो कर लिया अब प्राप्त करना शेष नहीं रहा <coughs> जी आप बोलो नहीं पता आप बोलो क्या मिलता है। है आपने कभी इसमें का किया है किसी, जन्म में? किसी में। बोलो साक्षात्ता सिद्धान्त यह है? कि से अवश्य यह अस्म सदा रहती रति प्रवृत्ति दुखे ग अच्छा कभी आपको है है शौच खाते रहे थे। आप बोलो। नहीं? या ना? नहीं। हैं? ना। नहीं आप बोलो। या अभिता बे शो चटिक सारा याद्या याद न कोई पता नहीं कब बने ये ठीक है, अथवा वो वो याद रहे ज्यों का ठीक है, कौन कोई है आप में। आप बोलो। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पहले जन्म हुआ यादृत् कृष्ण बनाता हुआ ज ईश्वर का करता है, अपना भी करता है, और प्रकृति को भी ठीक जड़ अच्छी तरह समझ गया है, तब उसको कोई पदार्थ ऐसा नहीं कि जिसको वो जिको करना चे